स्वामी विज्ञानानंद प्रत्यक्ष दर्श्यों के संस्मरण स्वामी विज्ञानानंद प्रसंग स्वामी ओंकारानंद मेरी उम्र हो रही है लेकिन विज्ञान स्वामी से सुनी यह घटना वैसी कि वैसी याद है विज्ञान महाराज बाल्यकाल में बेलघरिया में एक मैदान में खेल रहे थे इसी समय पता चला कि दीवान जी के बगीचे में दक्षिणेश्वर के परमहंस आए हैं वे उन्हें देखने के लिए गए देखा लोगों की भीड़ है कमरे में खिड़कियों पर चौक में सभी स्थानों में लोग ही लोग हैं पेड़ पर भी लोग चढ़ गए थे सभी उत्सुक हैं देखने के लिए वे भी एक डाल पर चढ़ गए तब उन्होंने चौक में परमहंस को गाते और नाचते हुए देखा वे इतने मस्त होकर गा रहे हैं कि सिर के बाल तक खड़े हो गए हैं इसके बाद वे समाधिस्त हो गए मुख पर एक अपूर्व मुस्कान इसके साथ एक और अद्भुत दृश्य देखा ठाकुर के मेरुदंड के सामने एक ज्योतिर्मय व्हाइट कालम सफ़ेद मोटी रेखा और उसके पीछे उसी प्रकार की रेड कालम लाल मोटी रेखा ऊपर उठकर सहस्त्रार में जाकर मिल गई थी हम लोगों द्वारा और पूछने पर वे बोले सफ़ेद ज्योति शिव तत्व और लाल है शक्ति तत्व शिव शक्ति के मिलने पर समाधि होती है मुख्य बैठक वाले कमरे में स्वामी जी ध्रुवप गा रहे थे गाना कर रहे थे वे ऐसे गा रहे हैं कि तीन पखावज बजाने वाले ताल नहीं रख पा रहे थे अंत में एक ने कहा यह लड़का धन्य है बाबा अकेले ही तीन व्यक्तियों को परास्त कर दिया समय आने पर तुम तो महान हो इस घटना का वर्णन महापुरुष महाराज ने भी इसी तरह किया है और एक बार वे दक्षिणेश्वर गए थे देखा कि ठाकुर पंचवटी में बैठे हैं समाधिस्थ आजकल की पक्की पंचवटी नहीं नीचे जमीन पर दोनों आँखों से निरंतर धारा में जल गिर रहा है इतना जल गिर रहा है कि मिट्टी भींग कर कीचड़ सी हो गई है विज्ञान महाराज के साथ ठाकुर ने कुश्ती लड़ी थी कुश्ती के समय भगवान ने भक्त में शक्ति का संचार किया था यदि ठाकुर को पकड़े रहा जाए तो वे ही सब व्यवस्था कर देंगे वे सभी की रक्षा करते हैं विज्ञान स्वामी अपने दो हाथों को सामने पसार कर जिस प्रकार हम वैसा करके किसी वस्तु को अलग करते हैं ऐसा दिख, दिखा कर मुझे बोले ठाकुर इसी प्रकार सबकी रक्षा करते हैं श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद और धर्म प्रसंग ग्रंथ से उद्धरित